संक्षिप्त महाभारत विराट पर्व विराट और सुशर्मा का युद्ध तथा भीमसेन द्वारा सुशर्मा का पराभव वैशंपायन जी कहते हैं राजन सुशर्मा ने अपने पूर्व वैर का बदला लेने के लिए त्रिगर्त देश के सभी रथी और पदाती वीरों को लेकर कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन विराट की गौवें छीनने के लिए अग्निकोण से आक्रमण किया उसके दूसरे दिन समस्त कौरवों ने मिलकर दूसरी ओर से जाकर विराट की हजारों गवें पकड़ ली। अब छदेश में छिपे हुए अतुल्य तेजस्वी पांडवों का तेरहवा वर्ष भलीभांति समाप्त हो चुका था इसी समय सुशर्मा ने चढ़ाई करके राजा विराट की बहुत सी गौवें कैद कर ली। यह देखकर राजा का प्रधान गोप बड़ी तेजी से नगर में आया और फिर रस से राजसभा में पहुंचकर प्रजा को प्रणाम करके कहने लगा महाराज त्रिगर्थ देश के योद्धा हमें युद्ध में परास्त करके आपकी एक लाख में लिए जा रहे हैं आप उन्हें छुड़ाने का प्रबंध कीजिए ऐसा न हो आपका गोधन बहुत दूर निकल जाए यह सुनते ही राजा ने मत्स्य देश के वीरों की सेना एकत्रित की उसमें रथ हाथी घोड़े और पदाती सभी प्रकार के योद्धा थे अनेकों ध्वजा पताकाएँ फहरा रही थी तथा अनेकों राजा और राजपुत्र कवच पहनकर युद्ध के लिए तैयार हो गए थे इस प्रकार सैकड़ों देवतुल्य महारथियों ने स्वेच्छा से कवच धारण कर लिए और युद्ध सामग्री से संपन्न सफेद रथों में सोने के साज से सजे हुए घोड़े जुतवाकर उन पर बैठ बैठकर नगर से बाहर निकले इस प्रकार जब सारी सेना तैयार हो गई तो राजा विराट ने अपने छोटे भाई सतानीक से कहा मेरा ऐसा विचार है कि कंक वल्लभ तंतिपाल और ग्रंथिक भी बड़े वीर हैं और निसंदेह युद्ध कर सकते हैं इन्हें भी ध्वजा पताका से सुशोभित रथ और जो ऊपर से दृढ़ किंतु भीतर से कोमल हो ऐसे कवच दो राजा विराट की यह बात सुनकर सतानीक ने पांडवों के लिए भी रथ तैयार करने की आज्ञा दी और महारथी पांडवगण सुवर्ण जतित रथों पर चढ़कर एक साथ ही राजा विराट के पीछे चले वे चारों ही भाई बड़े सूरवीर और सच्चे पराक्रमी थे उनके सिवा आठ हजार रथी एक हजार गजारोही और आठ हजार भी राजा विराट, के साथ चले। विराट की वह सेना बड़ी ही भली जान पड़ती थी वह गांवों के खुरों के चिन्ह देखते आगे बढ़ने लगी मत्स्य देसी वीर नगर से निकलकर व्यूह रचना की विधि से चले और उन्होंने सूर्य ढलते ढलते तिगरतों को पकड़ लिया बस दोनों ओर के वीर परस्पर शस्त्र संचालन करने लगे और उनमें देवासुर संग्राम की तरह बड़ा ही भयंकर और रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया जो समय इतनी धूल उड़ी कि पक्षी भी अंधे से होकर पृथ्वी पर गिरने लगे और दोनों ओर से छोड़े गए बाणों की ओट में सूर्य नारायण भी दिखने बंद हो गए रथी रथियों से पदाती पदातियों से घुड़सवार घुड़सवारों से और गजारोही गजारोहियों से भिड़ गए वे क्रोध में भरकर एक दूसरे पर तलवार पट्टे शक्ति और तोमर आदि अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे परंतु परिघ के समान प्रचंड भुज से प्रहार करने पर भी वे अपना अपना अपना सामना करने वाले वीर को पीछे नहीं हटा पाते थे बाद की बात में सारी रणभूमि कटे हुए मस्तक और छिदे हुए देहों से पटी थी दिखाई देने लगी इस प्रकार युद्ध करते करते सतानिक ने सौ और विशालक्ष ने चार सौ वीरों को धराशाई कर दिया फिर वे दोनों महारथी शत्रुओं की सेना के भीतर घुस गए और विपक्षी वीरों के पकड़ पटकने लगे तथा उन्होंने बहुतों के रथों को चकनाचूर कर दिया राजा विराट ने पांच सौ रथी आठ सौ घुड़छवार और पांच सौ महारथी मार डाले फिर तरह तरह से रथ युद्ध कर कौशल दिखाते वे सोने के रथ पर चढ़े हुए सुशर्मा से आकर भिड़ गए उन्होंने दस बाणों से सुशर्मा को और पाँच पाँच बाणों से उसके चारों घोड़ों को बीध डाला तथा तो मत सुशर्मा ने उन्हें पचास बाणों से बीध दिया सुशर्मा बड़ा बाकुरा वीर था उसने मत्स्य राज की सारी सेना को अपने प्रबल पराक्रम से रौन डाला और फिर राजा विराट की ओर दौड़ा अपने उसने विराट के रथ के दोनों घोड़ों को तथा अंगरक्षक और सारसी को मारकर उन्हें जीवित ही पकड़ लिया और अपने रथ में डालकर चल दिया यह देखकर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा महाबाहु त्रिगर्त त्रिगर्ज सुशर्मा महाराज विराट को लिए जा रहा है तुम उन्हें झट पर छुड़ा लो ऐसा न हो वे शत्रुओं के पंजे में फंस जाए तब भीमसेन ने कहा महाराज आपकी आज्ञा से मैं इन्हें अभी छुड़ाता हूँ इस सामने वाले वृक्ष की शाखाए बहुत अच्छी है यह तो गदा रूप ही जान पड़ता है इसको उखाड़कर इसी के द्वारा मैं शत्रुओं को चौपट कर दूंगा युधि भोले भीमसेन ऐसा साहस का काम मत करना इस वृक्ष को तो खड़ा रहने दो यदि तुम ऐसा अतिमानुष कर्म करोगे तो लोग पहचान जाएंगे कि यह तो भीम है इसलिए तुम कोई दूसरा ही मनुष्योचित शत्र लो धर्मराज के ऐसा कहने पर भीमसेन ने बड़ी फुर्ती से अपना श्रेष्ठ धनुष उठाया और मेघ जैसे जल बरसाता है वैसे ही सुशरमा पर की वर्षा करने लगे यह देखकर भाइयों के सहित सुशरमा धनुष चढ़ाकर लौट पड़ा और एक निमेश में ही वे रथी भीमसेन से भीड़ गए भीमसेन ने गदा लेकर विराट के सामने ही सैकड़ों हजारों रथी गजारोही अश्वारोही और प्रचंड धनुषधारी सूरवीरों को मारकर गिरा दिया तथा अनेकों पैदलों को भी कुचल डाला ऐसा विकट युद्ध देखकर रणोन्मत्त सुशर्मा का सारा मध उतर गया वह इस सेना के सत्यानाश के लिए चिंतित हो उठा और कहने लगा आय जो हर समय कान तक धनुष चढ़ाए दिखाई देता था वह मेरा भाई तो पहले ही मर गया फिर वह भीमसेन पर बार बार तीखे बाण छोड़ने लगा यह देखकर सभी पांडव क्रोध में भर गए और घोड़ों को त्रिगर्तों की ओर मोड़ उन पर दिव्य अस्त्रों की वर्षा करने लगे राजा युधिष्ठिर ने बाद की बात में एक हजार योद्धाओं को मार डाला, भीमसेन ने सात हजार धराशाई कर दिया तथा नकुल ने सात सौ और सहदेव ने तीन सौ वीरों को नष्ट कर डाला अंत में भीमसेन सुशर्मा के पास आए और अपने पहने बाणों से उसके घोड़ों को तथा अंगरक्षकों को मार डाला, फिर उसके सारथी को रथ के जुए पर से गिरा दिया सुशर्मा के रथ का चक्र रक्षक मद्राक्ष भीम पर प्रहार करने चला इतने ही में वृद्ध होने पर भी राजा विराट रस से कूद पड़े और गदा लेकर बड़े जोर से उस पर झपटे रथहीन हो जाने से सुशर्मा प्राण लेकर भागने लगा तब भीमसेन ने कहा राजकुमार लौटो तुम्हें युद्ध से पीठ दिखाना उचित नहीं है क्या इसी पराक्रम से तुम जबरदस्ती गाँवों को ले जाना चाहते थे ऐसा कहकर वे अपने रस कूद पड़े और सुशर्मा के प्राणों के ग्राहक होकर उसके पीछे दौड़े उन्होंने लपककर कर सुशर्मा के बाल पकड़ लिए और उसे उठाकर पृथ्वी पर पटक कर रगड़ने लगे सुशर्मा रोने चिल्लाने लगा तब भीमसेन ने उसके सिर पर लात मारी और उसकी छाती पर घुटने टेककर उसके ऐसा घुसा मारा कि वह अचेत हो गया महारथी सुशर्मा के पकड़ लिए जाने पर तिगर्तों की सारी सेना भयभीत होकर भागने लगी तब महारथी पांडुओं ने समस्त ग फेर लिया तथा को परास्त करके उसका सारा धन लिया। भीमसेन के नीचे पड़ा हुआ अपने प्राण बचाने के लिए छटपटा रहा था। उसका सारा अंग धूल से भर गया था और चेतना लुप्त सी हो गई थी भीमसेन ने उसे बांधकर अपने रथ पर रख लिया और महाराज युधिष्ठिर के पास ले जाकर उन्हें दिखाया युधिष्ठिर उसे देख हंसे और भीमसेन से बोले भैया इस नराधम को छोड़ दो भीमसेन ने सुशर्मा से कहा रे मूढ़ यदि तू जीवित रहना चाहता है तो तुझे विद्वानों और राजाओं की सभा में यह कहना पड़ेगा कि मैं दास हूँ तभी तुझे जीवन दान कर सकता हूँ इस पर धर्मराज ने प्रेम पूर्वक कहा भैया यदि तुम मेरी बात मानते हो तो इस पापकर्मा सुशर्मा को छोड़ दो यह महाराज विराट का दास तो हो ही चुका है फिर त्रिगर्थ से कहा जाओ अब तुम दास नहीं हो फिर कभी ऐसा साहस मत करना युधिष्ठिर की यह बात सुनकर सुशर्मा ने लज्जा से मुख नीचा कर लिया और जब भीमसेन ने उसे छोड़ दिया तो उसने राजा विराट के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया इसके पश्चात वह अपने देश को चला गया फिर मत्स्य विराट ने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर से कहा आइए इस सिंहासन पर मैं आपका अभिषेक कर लू अब आप ही हमारे मत्स्य देश के स्वामी हैं इसके सिवा आपके मन में यदि कोई ऐसी चीज पाने की इच्छा हो जो संसार में अत्यंत दुर्लभ हो तो वह भी मैं देने को तैयार हूँ क्योंकि आप तो सभी पदार्थ पाने योग्य हैं तब युधिष्ठिर ने मत्स्य से कहा महाराज आपका कथन बड़ा ही मनोहर है मैं उसकी हृदय से सराहना करता हूँ आप बड़े दयालु हैं भगवान आपको सर्वदा सब प्रकार आनंद में रखे राजन अब शीघ्र ही दूतों को नगर में भिजवाइये वे आपके संबंधियों को इस शुभ समाचार की सूचना दें और नगर में आपकी विजय की घोषणा करा दें तब राजा ने दूतों को आज्ञा दी कि तुम नगर में जाकर मेरी विजय की सूचना दो मत्स्यराज की आज्ञा को सिर पर चढ़ाकर कर दूध बड़े हर्ष से नगर की ओर चले और रात रात में रास्ता तय करके सवेरे ही नगर के समीप पहुँच विजय की घोषणा कर दी